हिचकी एलेट अपनी हिचकियों से किस प्रकार छुटकारा पाएगा? है तभी एलियड को हिचकिया दशा देख कर लूट्स को खूब हसी आती है जंगल के सारे प्राणी एलियड को हिचकियों से छुटकारा पाने के कई उपाय बताते हैं शायद सांस रोकने से हिचकिया रुक जाए या खूब सारा पानी पीने से या सिर के बल खड़े होने से जब लेकिन जब एलेट ने लगभग हार मान ली थी तब लूट्स की भूल से उपाय मिल जाता है क्या लूट्स शिक्षा ग्रहण करेगा कि उसे अपने भाई का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था कई बार आप बहुत तेजी से कुछ खाते हैं या कुछ बोलते हैं या आपके साथ विचित्र घटना घट सकती है जैसा एलेट भालू के साथ हुआ जिसे हिचकिया आनी शुरू हो गई और क्योंकि हिचकिया रुक न रही थी एलेड बहुत चिड़चिड़ा हो गया उसे इस बात पर अधिक गुस्सा आ रहा था कि उसके चचेरे भाई लूट्स को जो उसे मिलने आया था हिचकिया नहीं आ रही थी और वह उसका मजाक उड़ा रहा था एलेट ने सोचा कि अगर दोनों थोड़ा टहलते हैं तो ही लेकिन नहीं दस तक गिनती गिनने से भी हिचकिया बंद नहीं हुई इससे लुट को और भी मजा आया और वह जोर से हंसता रहा एक तालाब में मेढक तैरने का खूब परिश्रम से प्रयास अभ्यास कर रहा था जब उसने एलियट की हिचकिया हिचकियों की आवाज सुनी तो बोला तुम्हें एक साथ बहुत सारा पानी पीना चाहिए लेकिन नहीं हिचकियां नहीं रुकी और इस तरह दोनों भालू जंगल में चलते रहे एलेट हिचकियां लेते हुए लड़खड़ा रहा था और लूट की हंसी रुक ही नहीं रही थी एक लोमड़ी शोर को सुनकर आश्चर्यचकित हो गई जब उसने उन दोनों भालुओं को देखा तो उसने कहा तुम्हें अपने सिर के बल खड़ा हो जाना चाहिए फिर तुम्हारी हिचकियां रुक जाएंगी लेकिन हिचकियां अब भी आ रही थी एक बिजु एक बिज्जू ने नया सुझाव दिया तुम्हें कोई छोटा सा गीत गाना चाहिए लेकिन नहीं इस उपाय से भी कोई लाभ न हुआ भालू की हिचकियां सुनकर एक खरगोश उस पर हंसने लगा हिचकियां एक प्रकार का दायित्य होती है पेट के अंदर तुम उंगली से पेट को दबाओ वो दायित्य कूदकर मुंह से बाहर आ जाएगा और भाग जाएगा क्या खरगोश का उपाय सही होगा नहीं हिरण के मन में एक अलग सुझाव था और वो कुछ बोला नहीं दुर्भाग्यवश एलियट को जो भी सलाह मिली वह सब व्यर्थ निकली उसकी हिंच बंद न हुई जंगल के सब प्राणियों को उस पर दया आ रही थी सिवाय के लुट्ते हुए ने ने एक एक जमीन पर गिर गया एलिएट चौका और उसकी सांस अटक गई यह क्या हुआ एलिएट ने सुना हाँ उसकी हिचकिया बंद हो गई थी और अब किसी और को हिचकियां आ रही